गीता तत्व चिंतन स्वयंभू शब्द की व्याख्या इस प्रकार गीता और उपनिषद हमें यही बताते हैं कि वह परमात्मा ही एकमात्र ऐसा कारण है जो स्वयं कभी किसी का कार्य नहीं बनता इसीलिए उसे शास्त्रों ने स्वयंभू कहकर पुकारा है वह जो अपने आप ही उत्पन्न हुआ हो जो किसी का परिणाम न हो गीता के जिस श्लोक का हम अभिविवेचन कर रहे हैं वह कहता है कि सद्वस्तु वह है जो हरजम है एकमात्र परमात्मा ही ऐसा है जो हरजम है शेष सब तो कार्य की श्रेणी में आने के कारण उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं इसलिए एक काल में होते हैं और दूसरे काल में नहीं होते मिट्टी का खिलौना एक समय नहीं था दूसरे समय हुआ और तीसरे समय फिर से नष्ट हो जाता है मिट्टी अभी है पर जब हम उसके भीतर घुस उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि वह सूक्ष्म रूप धारण कर रही है वह अड़ू मेलेकुल मात्र हो गई है अब हम इस अड़ू के भीतर घुसते हैं तो देखते हैं कि वह परमाणु एटम मात्र हो गया है और जब हम इस परमाणु के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनकर हमारी पकड़ से बाहर हो गया है आज का विज्ञान हमें बताता है कि यह इलेक्ट्रॉन भी शक्ति तरंग में पर्यवसित होकर गायब हो जाता है संसार में जितने पदार्थ हैं सबकी अंत में यही गति होती है सतपथ ब्राह्मण जो आज से लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व लिखा माना जाता है हमें बतलाता है कि सभी पदार्थ अंत में यत् और जूह नामक तत्वों में पर्यवसित होते हैं वहाँ इन दो तत्वों को प्राण और आकाश की पूर्वावस्था के रूप में निरूपित किया गया है और शक्ति तरंग के रूप में एक प्रकार के प्राण के रूप में इनकी अवस्थिति मानी गई है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ यत और जुहु के लक्षणों का साम्य विस्मयकारी है पर वैदिक विज्ञान इसके भी आगे गया है वह इन्हें क्षर पुरुष के रूप में मानता है और कहता है कि ये अक्षर से उद्भूत हुए हैं अक्षर की उत्पत्ति अव्यय से होती है और यह अव्यय उस एक मूल तत्व का माया विशिष्ट रूप है इस विवेचन का सारा सार यह हुआ कि एकमात्र परमात्मा ही सद्वस्तु है और शेष सभी असद वस्तु की श्रेणी में आते हैं अतएव परमात्मा हरदम है और एकमात्र उसी का अस्तित्व है तथा अन्य जितने रूप दिखाई देते हैं उनका अस्तित्व कभी नहीं है इसका व्यवहारिक अर्थ भगवान श्री कृष्ण यह कह हैं कि अर्जुन तुम अपने आत्मीय स्वजनों के जिन शरीरों के नाश की चिंता से आकुल हो वे शरीर असत हैं अतः भले ही वे दिखते हैं पर उनकी विद्यमानता नहीं है इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो भगवान यह चाहते हैं कि अर्जुन उन शरीरों के पीछे सदैव विद्यमान उस शरीरों को देखे जो नित्य है